करके वो दौड़ा कहा रामन से और बुला के रामन तो आ जाकर के पास जाकर जटाई ने पहचान लिया अरे तो राम रावण सीताजी के तो लिए जा रहा है तो कहा रावण देखो हम तुमको शिक्षा की बात देते हैं सलाह तुमको देते हैं उसके ऊपर ध्यान दो क्या सलाह है की तज जाने की कुशल ग्रह जाऊ बस तुम तो ऐसा करो कि सीता जी को देखी छोड़ दो और तुम अपने कुशलतापूर्वक घर चले जाओ नहीं तो तुम्हारी फिर नहीं है ना ही तो अस है बहु बाबू और अगर तुम सीता जी को नहीं छोड़ते तो फिर क्या होगा तुम्हारा और रावण को संबोधन में कर बहुबाह तुम समझते हो कि बीस बीस तुम्हारी हो जाए तो भी तुम्हारा परिणाम क्या होगा कि राम रोष पाव के तिघोरा भगवान राम का क्रोध साधारण नहीं है क्रोध होता है उस क्रोधाग्नि में हुई सकल सल विधाग्नि में तुम्हारा सारा परिवार पतंगे की तरह से जल करके नष्ट हो जाएगा कोई तुम बचोगे नहीं तुम तो मरोगे तुम्हारा सारा परिवार उसी के साथ नष्ट हो जाएगा ये शिक्षा जतायी की थी रावण के लिए लेकिन आप तो जानते हैं रावण का स्वभाव कैसा है तो इस प्रकार की शिक्षा का उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया होती है और जो पहले होती आई मैंने मारिच के साथ जैसे हुई थी वही जटाई के साथ होती है और वैसे एक नई बीस बार आप देख लेना आगे चल करके जो कोई ब्राह्मण को ऐसी सुंदर शिक्षा देता है उसका फल क्या होता है बस उतर न दे दशान्न जोधा तबे गिर धावा रावण चौ उसी समय और तब तक गिद ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया और धरे कीन व्रत गिरा और रावण को जो है बाल पकड़ करके उठा करके उसने जटाई ने रथ से जहाज से उठा करके बाल पकड़ के के रावण और फेंक दिया तो रावण नीचे गिरा करके जमीन अब ऐसा लगा कि वह तब तो जटाई जीते गया और रावण हार गया तत्काल तो ऐसे लगा धरे कछे मई गिरा और सीता रात गिदून फिरा और सीता जी को उठा ले गया वो जतायु और ले जा तो उसने जहाँ वो अपने रहता था अपने सुरक्षित स्थान में अपने में जा कर के वहाँ सीता जी को बैठा दिया और लौट करके रावण के पास जहाँ जमीन पर पड़ा हुआ था रावण वहाँ पर लौट करके जतायु फिर आ गया उनको लगने भरने के लिए जानता था कि ऊपर से इतने फेंक दिया आए तो कोई मनुष्य थोड़ा छत से गिर मर जाए अरे ये जहाज पर से गिर पड़ेगा तो भी गेंद की तरह नीचे गिरेगा उछलेगा और वहां पहुंच के मार मार चोच मार मार चोच उसके सारी शरीर को छिलने कर दिया और दंड एक भाई मुरछाते ही घायल हो गया राहवा तो एक दंड भर के लिए थोड़ी देर के लिए वो बेहोश मैंने यहाँ तक तो जटायु के विजय रावण के ऊपर हो गई तब सप्रोध निश्चर किसी आना फिर उसको जब घुस आया तो रावण जो है बड़ा क्रोधित होकर के उठा खड़ा हुआ और फिर तो जटाई से लड़ने लगा रावण मरा क्यों नहीं आपको याद होगा कि रावण ने तो बड़ा तप किया और तप करने पर वरदान क्या ऐसे प्राप्त हुआ क्योंकि तुमको जो है कोई मार नहीं सकता ये बात दूसरी है कि कोई मनुष्य हो कोई बंदर बंदर हो वो तुम्हें भले ही मारे मारे लेकिन तुम तो जो है कोई मार नहीं सकता तो जटाई कैसे मार सकता था इनकी जटाई कोई मारने से तो रावण मर सकता ही नहीं था उसे बदलाव था तो क्या जहाज से गिरता है नीचे मर जाए तो गौतु तो ब्रह्मा जी ने पैर ही कह रखा था तो मैं जहाज वहाज गिरने से तुम थोड़ी मर जाओ उससे तो मरना ही नहीं था उसे इसलिए कहते तब सप्रोध निश्चर्ख्य से आना और काठ से परम तक कराला और फिर उसने अपनी कड़ाल तलवार चंद्रास तलवार उसके पास एक बड़ी मजबूत बड़ी भारी तलवार उसके पास थी उसका अपना अस्त्र था चंद्रास तलवार वो उसने निकाली और फिर काटे के पंखे पर आकर भरणी और उसने जो है उसको उससे युद्ध हुआ जटायु से और जटायु के पंखे उसने काट दिए उसने कहा कि बस अब तो रावण ने सोचा कि बस इसकी जान इतनी पंखों में पंखे काट दो परा पर खड़ाता रहेगा तो कुछ नहीं कर सकता तो उसके पंख काट दे काटे से तो पंख पराख धरणी जहाँ उसके पंख कट गए लड़ते लड़ते तहाँ वो जमीन पर आता और सुने राम करे अद्भुत करनी अब जगाई जो है वो अपने मन में सोचता है कि देखो भगवान की भी करनी कैसी भी है सुमेरी राम कर अद्भुत करनी स्मान करने लगा कि भगवान राम की लीला बड़ी विचित्र है ऐसे करके वो सोचने लगा ऐसे भी कह सकते हैं कि वो भगवान राम का स्मान करने लगा क्योंकि जटायु की भी करनी बड़ी अद्भुत थी जरा जटायु की कर्मी का भी स्मरण करो सुमिर राम अब वो भगवान श्री राम जी का स्मरण कर रहा है कौन चार फुलिस लगा दो, अब आगे दूसरा बात करी अद्भुत कर्मी उसने जरिए है जटायु ने रावण से इतना युद्ध किया और युद्ध करते करते अपने पंखे कटा लिए और मरना समझुआ पड़ा हुआ है ये है जटायु की अद्भुत कर्मी है अद्भुत करनी इसमें क्या है वैसे तो किसी व्यक्ति के ऊपर विपत्ति आ जाती है तो जहां तक बल चलता है तहां तक वो लगना ठकड़ना और अपनी क्षति लगाता है मरने मारने को तैयार हो जाता है लेकिन जब व्यक्ति किसी दूसरे के लिए अपने प्राण देने को तैयार हो जाता है उसकी सहायता के लिए किसी व्यक्ति के लिए किसी अनाश्रित स्त्री के लिए उसकी रक्षा के लिए वो अपने प्राण देने को तैयार हो जाता है तो उसको कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति की करनी बड़ी अद्भुत है मन वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है अद्भुत कार्य उसने किया ये संसार में सर्वत्र ही ये मान्यता है ये कोई भारतीय हिंदू धर्म की ही एक विशेषता नहीं है सारे संसार में इस प्रकार से है कि वैसे तो दूसरे लोग जि विपत्ति में हों तो उनकी सहायता करनी चाहिए कोई भी धर्म संसार का हो सभी यही कहते हैं लेकिन जैसे बालक हैं स्त्रियां हैं वृद्ध हैं इनकी सहायता तो करना नितांत आवश्यक है और व्यक्ति ये नहीं करता है तो संसार में यही माना जाता है कि उस पुरुष में पौरुष है ही नहीं पुरुषहीन पुरुष है वही ऐसा करेगा इसलिए जो वो उसमें जटायु ने सीता जी की रक्षा के लिए अपने प्राण प्रकार से दे दिए समझो एक प्रकार से मरना सम नहीं अब है तो उसके लिए अब भगवान राम का स्मान कर रहा है मरते समय सीता जी जहां चढ़ाई बहुत अब रावण क्या करता है सीता जी को फिर जो उसने उठाला है उसने रखा तो जटायु ने और ला करके फिर उसके ऊपर जहाज पर बैठा ला और फिर चला उतार त्रास न थोड़ी और उसने वहाँ से भागने की जल्दी जल्दी कोशिश की राहुल सोचने लगा कि इतनी देर में तो चल करके ढूंढ ढाढ़ करके यहाँ तक आ भी जाएंगे अब यही लड़ाई होने लगी तो ठीक नहीं है फिर इसलिए सीता जी को लेकर के जल्दी से जल्दी लंका भाग लेना चाहता है तो उतार के मैंने जल्दी जल्दी एस्टली चला उतार त्रास न थोड़ी त्रास में डर और वो थोड़ा डर नहीं है कि मना बड़ा बहुत डरता जाता अब तो एक डर का कारण और पैदा हो गया अरे रास्ते में ऐसे लोग बाद मिलते जाएंगे सीता जी चिल्लाती जाएंगी और रास्ते में अगर कोई उनको मिलता जाएगा इनसे तो, तो किससे किससे हम लड़ेंगे और क्या क्या करेंगे तो ये सोचता हुआ कि डरता भी जाता है कि कहीं और कोई न इसी प्रकार से घटने के लिए आ जाए तब तो तक और धागा लेकर के सीता जी को वहाँ से ग्रत मिला तो जाते न अब सीताजी जो है आकाश से उनका जा रहा है सीता जी उसी पर बैठी जा रही हैं और मिलाप करती हुई वो उसी प्रकार से रोती रहती है एक व्यक्ति पूछने लगा कि जब ये जटायु ने सीता जी को वहां से उठा करके अपने वहां पर सुरक्षित स्थान में पहुंचा दिया और उसके बाद फिर जाकर के जटायु फल राउंड से लड़ने लगा तो सीता जी को इतनी भी असंग नहीं आई कि वहां से ढाक जाती किसी कंदरा चंद्रा में गुफा में घुस जाती किसी पेड़ की छाड़ी झाड़ी में जाती। आग में जाती रावण को नहीं मिलते भाई अब ऐसे कोई प्रश्न करे तो सबका को ये तो कहो तो कि सीताजी की तो लीला है चाहे हो चाहे धोवे लेकिन है तो लीले नाटक तो है इसलिए सीता जी जो है वो कहीं भागी, भागी नहीं। वही नहीं और उठा विलाप जाते सीता सीता और विवश जी कैसे चली जा रही हैं जैसे कि मृगी हिरनी को ही के कम शिकारी के हाथ में पड़ गई ऐसे जैसे शिकारी हिरनी को पकड़ ले और तो ले जाया उसको मार खाने के लिए ऐसे जो है रामण के हाथ में बड़ी सीताही चली जा रही हैं हुई और गिर पर बैठे कपने निहारी तब ऋषिमुख पर्वत पर जाकर के उधर से निकले जो जहाज ऊपर से निकला तो ये ऋषिमुख पर्वत के ऊपर सुग्रीव हनुमान और उनके सुग्रीव के दूसरे और मंत्री लोग पांच लोग उस पर्वत के ऊपर बैठे हुए दोपहर का समय था सीता राम का हाथ चैत्र मास के अष्टमी का दिन था सुखी पक्ष के अष्टमी का दिन था तभी सीता जी का हर दोपहर की समय हुआ तो ये दोपहर में च के महीने में बैठे हुए बाहर धूप खा रहे थे बैठे हुए सब सुख्रीवादी हवा खा रहे थे पर्वत के ऊपर बैठे हुए उस समय से सीता जी ऊपर से निकली आकर के <laughs> तो दी बड़े बैठे कपने निहारी तो वहां जब उन्होंने कपनियों को देखा बंदरों को सब बैठा हुआ सुख्रीवाद को देखा तो कई हरे नाम दीन ने पटिटा तब उनको लगा कोई तो सूचना देगा इनको बताएगा ये बता सकते हैं भगवान राम को अगर कोई इधर से निकले तो ये बता देंगे तो सीता जी ने अपने कुछ कपड़ा उपड़ा और कुछ उसमें अपने आभूषण आभूषण जो कुछ पहने वहने होंगी सो लेकर के उसी में बांध बूंद करके डाल दिए नीचे तो उन्होंने जैसे डाल दिए तो उन्होंने जब देखा लेकिन अब वो आकाश मोड़ नहीं सकते उड़ते और से लड़ते ये सब उनके बल की बात नहीं थी तो वो देखते रह गए लेकिन जो आभूषण वस्त्र डाल दिए तो उन्होंने उठा जरूर लिए रख लिए गिर पर बैठे कपने निहारी और कई हरे नाम दीन फतेदारी यही विदेशी ती लय सो गए इस प्रकार तो सीता जी को लेके कर पहुँच गया लंका बन अशोकम हारा खत को अशोक में ले कर जा रखा सीता जी को वो अपने राजमहल में नहीं ले गया हाँ वो सीता जी के चरणों में प्रणाम किया था उसने जब उन्हें उठा करके लाया था तो वो तो भगवान राम से लड़ाई करने मात्र के लिए सीता को लाया था बाकी तो फिजूल की नाकर की बातें थी मुख्य बात ये थी कि कैसे भगवान राम लंका हो और उनसे हमारी लड़ाई हो बस इतनी सीता जी को घर नहीं ले गया ऐसे नहीं ले गया कि उसके मन में सीता जी को भी जैसे उसने तमाम देवताओं की पुत्रियों को और यक्षों की पुत्रियों को और जैसे नागलोक की पुत्रियों को उनको सब को हर्म करके लाया था सबसे विवाह कर लिया था सब सबको अपनी रानी इत्यादि बना लिया था ऐसे करके सीता जी को वो बनाने का उसका विचार था नहीं लेकिन ऊपर से सीता जी को ऐसे ही दिखाता था सीधा बनस हो कुमार आखत और हारी पर आखल भय उपरी दिखाई ये ऊपरी उसका है ऊपर से वो सीता जी को तो बहुत उसने अपना प्रीति दिखाई बहुत तो उसने भय इत्यादि दिखाया और सीता जी को बहुत समझाने बुझाने की कोशिश की और लेकिन हारी पड़ा हारी पड़ा मैंने सीता जी के ऊपर जरा भी असर नहीं हुआ सीता जी ने कह दिया तुम तो मारो मार डालो कुछ भी करो लेकिन हम तुम्हारी बात एक मानने वाली नहीं तो तब यशोक पाद पत्र राक्षस जितने कराए तब कहते हैं उसने जो वो आखिरकार जंस ने वहीं पर उसी अशोक वन में ही एक अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी को वहाँ बैठा दिया रखा दिया सीता जी अशोक वृक्ष के नीचे रही और जतन किया राकेश जतन ही कराया मैंने उसको इंतजाम करके रखा इंतजाम में एक बने पहरेदारी के लिए निशाचर निशाचरिया लगा दी गई कि देखो इनको सीता जी कहीं भागने ना पावे जाने ना पावें कोई ले जाने ना पावे इनकी बराबर रक्षा करो तो। ये सारी यत्न कर दी और और भी यत्न कर दिया होगा कि इनका खाना वाना इनका देते रहो हाँ। कोई ये तो नहीं चाहता तो कि मर जाए खाना ना न मिले इनको तो इसलिए खाना ना देते रहो इनको आपस वृक्ष के नीचे बैठी रहे ऐसा इंतजाम कर दिया और चाहिए कपट को रंग संग चले श्री राम और सीता जी अब बैठी हुई हैं अपने अशुभ वृक्ष के नीचे वही उनका दिन रात कटने लगे सीता जी क्या करती हैं तो संक्षेप में ये बात बोल दी कि जय विधि कपट कुरंग संग धाये चले श्री राम जी ने सबसे आखिर में भगवान राम को किस रूप में देखा था? कि आगे आगे कुरंग के माने मृग चला जा रहा था हिरण चला जा रहा था कुरंग तो और पीछे पीछे भगवान श्री राम जी धनुष बाण दिए हुए उसको मारने के लिए जा रहे थे तो जिस प्रकार से भगवान राम मृग के पीछे भागते जा रहे थे वो अंतिम अंतिम फोटो थी जो सीता जी के माइंड में आ गई थी बस वो अंतिम रूप जिस प्रकार देखा था तो वही स्मरण बार बार आ गए कि भगवान भागे भाग भाग जा रहे हैं हरण पीछे भागे जा रहे हैं हरण पीछे वही उसी प्रकार ये ही वि कपट पुरंग संग अब ये भी समझ में आ गया कपट पुरंग था वो सीताजी को दिए तो हरण करने के लिए उसको सोने का मृग बना था वो तो सोने वोने का मृग नहीं था वो तो माया मृग था उसके पीछे भगवान दौड़े जय विद कपट कुम सोछ सीता और रजत रहते हर नाम बस हृदय का स्मरण करती रहती हैं और रजत रहते हर नाम थोड़ा भगवान का स्मरण करते हैं। अब देखो यहाँ ये दिखा दिया कि भगवान श्री राम जी उधर चले गए सीता जी इधर आ गए भगवान राम से सीता जी का वियुक्त हो गया एक और परमात्मा है दूसरी ओर जीव है जैसे जीव जो परमात्मा से वियुक्त हो जाए तो अब जीव तो जनक कब से परमात्मा से वियुक्त है लेकिन परमात्मा कभी स्मरण नहीं करता और परमात्मा भी आकर के जीव की कोई सहायता नहीं करता लेकिन सीताजी अब वो नाटक करके दिखा रही कि सब को क्या करना चाहिए सभी लोग भगवान से व्युक्त हुए हैं भगवान कहाँ है और जीव कहाँ किन विषयों में पड़ा हुआ है और मोहरूपी रावण ने जीव का हरण कर लिया है या उसकी शांति का हरण कर लिया है ऐसा सब होते हुए भी जीव परमात्मा का स्मरण नहीं करता लेकिन सीता जी का जो है ये है वियोग बहुत अधिक दिन तक नहीं रहता है हा? महीने डेढ़ महीने की बात है बस उतने ही के बीच में सीता जी भगवान राम पहुंच जाते हैं तो समय और ज़्यादा लगा महीने डेढ़ महीने समय तो अभी से तो और ज़्यादा समय लगा महीने डेढ़ महीने की बात तो तब की बात थी जब वहाँ से ऋषिमुख पर्वत से सेना लेकर के जाते हैं यहाँ से तो अभी और समय है लेकिन फिर भी सीता जी जहाँ वहाँ जब अशोक वाटिका में रहती हैं तो भगवान श्री राम जी का दो कार्य करती हैं हृदय में भगवान के स्वरूप का स्मरण करती हैं और मुख से उनका नाम लेती रहती हैं जीव ये उपासना विधि है गोस्वामी जी उपासना के वर्णन करते रहते हैं कि उपासना ऐसे करनी चाहिए उपासना के फलस्वरूप परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है तो सीता जी भगवान राम का स्मरण करती रहती हैं भगवान राम तो सीता जी का उद्धार करने के लिए उनकी रक्षा करने के लिए वहां से लंका पहुंचते हैं तो ये इसी प्रकार से सांकेतिक रूप से तुलसीदास जी बोलते जाते हैं कि हम लोगों को क्या करना चाहिए कि सदा भगवान के हृदय में भगवान का स्मरण करें भगवान के नाना रूप शास्त्र में आते रहते हैं चाहे भगवान राम राजा रूप अयोध्या में बैठे हुए वैसे करें चाहे वन में चले जा रहे हैं भगवान आगे चले जा रहे हैं सीता चली जा रही हैं पीछे पीछे लक्ष्मण चले जा रहे हैं और भी अनेक रूप हैं जहाँ कहीं जिस रूप में भगवान का प्रिय लगे उस प्रकार से भगवान राम का हृदय में स्मरण करता रहे उनके मधुर गुणों का सुंदर गुणों का स्मरण करता रहे और उनका नाम लेता रहे ये सब मुख्य साधना यही है ये साधना करते करते करते करते व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त हो जाता है वो क्या प्राप्त हो जाता है ये कहना चाहिए परमात्मा स्वयं आता है उसके हृदय में और उसके मोह को दूर करता है उसके अज्ञान का निवारण करता है उसे तो शांति विश्राम देता है और जीव का इस प्रकार से उठा देता है <coughs> बस आगे क्या <किना> कल <coughs> नान्य स्प्रिया रघुपति हृदय सक बनिता भक्ति प्रयाच रघुपुंग दोषरिता कुरान श्रीराम जय राम जय जय राम जय श्रीराम जय